जो कुछ भी जरूरत है इसको समझ कर रहे हैं। तो ये हमको समझ में आ जाए कि हम सब विकास क्रम में जागृति क्रम में इवॉल्व हो रहे हैं अब बहुत सारी स्किल्स को हम लोग पहचान गए हैं है ना आदिकाल से चलाकर अब तक बहुत सारी हमने पहचान ली है लेकिन वो सिर्फ इस सारी स्किल ही हमारे जीने के लिए पर्याप्त नहीं है जैसे अभी जाते समय बात हो रही थी कि भाई डॉक्टर तो क्या डॉक्टर नहीं चाहिए तो एक अच्छा डॉक्टर चाहिए चाहिए वो एक स्किल है लेकिन वो डॉक्टर का अच्छा इंसान होना जरूरी है या नहीं है अच्छे इंसान के अभाव में अच्छा डॉक्टर ज्यादा उपकारी है या खतरनाक है अब तो डॉक्टर के पास जाने के पहले लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे किडनी के के निकाल लीवर निकाल कर नहीं बेच दे नहीं हाँ मध्य दर्शन के माध्यम से बहुत आसानी से डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर को अभी हमने बहुत विशेष मान रखा है।, है ना जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हम लोग साथ साथ चल रहे हैं ना सारे ऊपर भी देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबको बचपन से सिखाने की जरूरत है तो क्या वर्तमान में शिक्षा में हम स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं बट हेल्थ का कोई अवेयरनेस है उसका प्रमाण क्या है बताता हूँ हमारी दुनिया में मेडिकल स्टोर का साइज जब मैं छोटा था तो मुझे ध्यान था कि 8 बाय 8 का मेडिकल स्टोर होता था कितना होता था अब मेडिकल स्टोर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे हो गए आप ऐसे गाड़ी लेके दवाई लेकर रह सकते हो वे बड़े बड़े हो गए तो आप बोलोगे जनसंख्या बढ़ गया तो जितना मेडिकल फील्ड आगे बढ़ा है क्या उतना लोगों का स्वास्थ्य आगे बढ़ा है हाँ मरने देते अलग बात है मरने नहीं देते तो उसका सम्मान ही कर रहे मना नहीं कर रहे लेकिन मरने नहीं देना जीना थोड़ी है आखिरी दम तक मरने देते हैं, 100 साल बोलो तो मरने देंगे है ना चार इंजेक्शन लगा फिर खड़ा कर देंगे तो तो हमारे डॉक्टर बड़े हैं, दवाइयां बड़ी, तो क्या हमारा सबका स्वास्थ्य बढ़ गया या घट गया, गया? कितने बीमार है अब बोलिए कितने बीमार है इनके पास आंकड़ा है थोड़ा उन्नीस बीस हो सकते हैं लेकिन ये आंकड़े का को कोई ध्यान देना पड़ेगा <coughs> बिल्कुल ठीक बात एक आदमी बिल्कुल ठीक करे एक आदमी नहीं है सब खड़ा हो जाए मैं स्वस्थ हो जाए अब कहा पहुंच गए हम तो इस मामले में तो डिट्योरिटी हुए हम एक तरफ मेडिकल साइंस बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारा मामला इधर घट गया है बहुत सारा सर्जरी बढ़ गई सर्जरी एक स्किल है वो एक परंपरा से आती है है ना? जैसे खेती करना एक स्किल है वो भी परंपरा से आती है डॉक्टर में सर्जरी भी एक परंपरा से आती है हजारों साल में हम लोग जो काटापेटी करना सीखे हैं उसका परिणाम है कि आज डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो कोई अकेले मेडिकल कॉलेज की देन नहीं है हजारों साल से मानव जाति का पुण्य है वो जैसे खेती करना खेती करना भी हजारों साल से हम सीखे हैं वो कोई एग्रीकल्चर कॉलेज का बोती नहीं है हम सीखे हैं हजारों साल में और उसको धीरे धीरे हैंडओवर करते रहते हैं कोई पीछे से टेक लगा दे मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज का जिम्मेदारी है ऐसा नहीं है है ना तो कुछ परम्परागत विधि से हम कुछ है ना स्किल सीखे हैं जो हजारों साल में आई है उसका सम्मान है लेकिन जितनी वो स्किल बढ़ी है क्या हमारे में उतनी मानवीयता बढ़ी है बढ़ी है नहीं बढ़ी हैं नहीं, नहीं बढ़ी है जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा तकनीक क्या चीज़ है तकनीक एक प्रकार का स्किल है जो हम पत्थर के साथ हवा के साथ पानी के साथ बिजली के साथ काम करते रहे करते करते करते करते बहुत सारी तकनीक बढ़ गई इसको पूरा कर लो तो तकनीक हमारी बड़ी जितनी तकनीक बढ़ी है उतनी समझ बड़ी है क्या हमारी बड़ी या नहीं बड़ी है तकनीक बढ़ गई समझ उतनी कुछ नहीं रह गई मामला खतरे में हो गया है जैसे आज हमारे बच्चे सभी लोग एक इंटरनेट के वर्ल्ड से पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं जुड़े है कि नहीं जुड़े आज बच्चे ज़्यादा खतरे में हैं या नहीं है पहले से समझदारी के अभाव में तकनीक बढ़ जाने से खतरे बढ़ते हैं हम तकनीक के पक्षधर हैं तकनीक चाहिए लेकिन जितनी तकनीक जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा योग्यता चाहिए आप में आप में आपने है ना जीने वाला आदमी आहार निद्र भथुन में जी रहा है उसको पूरे इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया आज आपके सारे बच्चे जो कितने प्यारे प्यारे हों कितने आप उनको सुरक्षित रखो और पूरी दुनिया की गंदगी से वो जुड़ी गए उनको आप छुपा के नहीं ले जा सकते तो तकनीक बढ़ जाने से अब तकनीक को छुपाया भी नहीं जा सकता तब तो ये बना कि अब तो हमारी जरूरत और बढ़ गई कि जल्दी से हम समझदार हों जल्दी से हमारे बच्चों को समझदार बनाएं, ये तो शोषण की संभावना बढ़ गई तकनीक बढ़ गया एरोप्लेन बढ़ गया पॉल्यूशन बढ़ाया घटा कितने आदमी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं करना क्या इतना क्या प्रॉब्लम क्या है इतना सीरियस प्रॉब्लम क्या हो गया बाप भागे जा रहा हैं आदमी रोटी के लिए कितना दौड़ना है रोटी एक चार रोटी खाने के लिए कितना दौड़ेगा आदमी है ना तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तकनीक को ज्ञान मान ले क्या तकनीक तो ज्ञान नहीं है तकनीक भी चाहिए लेकिन तकनीक से ज्यादा समझदारी चाहिए ये जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं ये एक प्रकार की तकनीक है इसकी भी जरूरत हो सकती है इससे कम में भी बात हो सकती है ज्यादा अच्छी तकनीक के माइक भी हो सकते हैं लेकिन उसमें सब में बात करना क्या ये तो पता होना चाहिए ना? चीन? कि खाली अच्छी कंपनी का माइक लगा घूम ले हो गया तो हम सभी तकनीक से संपन्न हुए हैं उसके लिए पूरी माना जाती है धन्यवाद है क्या है धन्यवाद लेकिन वो पर्याप्त नहीं है आज खतरे बढ़ गए हैं आज परमाणु बम की तकनीक सबके पास चली गई हाइड्रोजन बम की तकनीक सबके पास चली जा रही और इससे खतरे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इसका मतलब ये है कि जितना तकनीक का ग्रोथ होना है होना ही चाहिए उससे अधिक समझदारी का ग्रोथ होना जरूरी है और शिक्षा तकनीक के लिए नहीं होता है तकनीक तो पूरी परंपरा में चलता रहता है आगे बढ़ता रहता है शिक्षा एक्सक्लूसिवली फॉर कह के लिए तकनीक के सही इस्तेमाल के लिए एजुकेशन का लिए चाहिए किस तकनीक को इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से सही इस्तेमाल हो इसकी समझ विकसित करने के लिए आजकल तो हम टेक्निकल एजुकेशन करें टेक्निकल एजुकेशन कोई चीज नहीं होता है <coughs> ठीक एजुकेशन इज एजुकेशन व्हाट इज इस एजुकेशन हाउ टू लीव सस्टेनेबली हाउ टू लीव हैप्पीली हाउ टू है ना रिजोल्व अवर मेंटल स्टेट विच रिफ्लेक्ट्स अवर सम्बंध समृद्धि अभय व्यवस्था ऐसे जीने की योग्यता हमारे में आ जाए इसके लिए तकनीक समझ चाहिए और ऐसी समझ में फिर कौन से तकनीक का इस्तेमाल करना है कहाँ पर कितनी तकनीक का नियोजन करना है उसको हम लोग आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अनुसार हर बालक में वो अपने में वो निश्चित कर पाए कि इस जगह पर मेरे को इतना तकनीक की जरूरत है इससे आधे की जरूरत नहीं कम की जरूरत नहीं इस प्रकार से अगर तो मानव में जो नियंत्रण का बिंदु है ना तो वो तकनीक हो सकता है ना ही वो कोई प्रोफेशनल स्किल हो सकता है है ना तकनीक समझदारी ही एकमात्र वो जगह है जहां पर जहां से मानव में नियंत्रण है और समझदारी की शुरुआत कहां से है आप क्या चाहते हो मैं क्या चाहता हूं उससे नहीं है आप भी क्या चाहते हो आप भी क्या चाहते हो आप भी क्या चाहते हो गिवन ए च्वाइस कोई लड़ाई नहीं है कोई झगड़ा नहीं है आई एम थिंकिंग गिवन ए च्वाइस मैं क्या चाहता हूं जब भी इस सात दिन में यदि हमारे में से किसी भी एक आदमी में ये जो अपनी चाहत की खिड़की खुल जाएगी उसका शिविर सफल हो गया ये उतने ही काम है सिर्फ सात दिन में कि आप एक बार अपनी चाहत की खिड़की से देखने लगो अभी तो आप हिंदू की खिड़की से देखते हो अभी आप मुस्लिम की खिड़की से देखते हो अभी आप किसान होके देखते हो अभी आप गुरुकुल के छात्रों के देखते हो अभी आप आई आई टी होके देखते हो अभी आप महिला होके देखते हो अभी आप पुरुष होके देखते हो अभी अमीर होके देखते हैं गरीब होके देखते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मैं चाहता क्या हूं तो फर्स्ट राउंड ऑफ जो जिसको हम करेंगे कहेंगे कि अवेयरनेस की बात जो है वो अपनी चाहत को हम पहचान पाए फिर उसको समझ पाएँ फिर उसके जीने के डिज़ाइन को पकड़ें अध्ययन करें उसको फिर उसको अभ्यास करें और मॉडल को डेवलप करें फिर उसको मल्टीप्लाई करें काम बड़ा हो छोटा हो काम को लिखना ही है इससे कम में कुछ चलने वाला नहीं महाराज कितने प्रोपगंडा कर लो कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो वो सारी भीड़ इकट्ठी होती है घर चली जाती कुछ कॉन्क्रीट काम नहीं होता है अगर कॉन्क्रीट कुछ काम करना है ज़िंदगी में तो हमको विधिवत चलना पड़ेगा विधिवा चलने का मतलब मानव का अध्ययन करना पड़ेगा मानव में किस प्रकार गुणात्मक वृद्धि होती है और उसका मॉडल क्या होता है उसको हमको पहले समझने की जरूरत है यहां तक बात ठीक समझ में आ रही है हाँ जी तो शिक्षा को ये वेटिंग में है आपके साथ पहले दे दो भाई इधर शिक्षा को समझे बगैर हम शिक्षा को कर ले जाएंगे ऐसा नहीं है शिक्षा अगर हमको समझ में नहीं आएगी हम हम बच्चे भी मानवता को पैदा नहीं कर पाएंगे जी सर दो सवाल हैं हाँ तकनीक पहले आई या जरूरतें आवश्यकता है और दूसरा है बीमारी पहले आई या दवाइया बहुत अच्छा देखिए <coughs> मानव जिस दिन से पैदा हुआ धरती पे आया उस दिन से तकनीकी आवश्यकता बनती है क्योंकि मानव बिना तकनीकी काम करता ही नहीं कर ही नहीं सकता जैसे आपको गोबर ही उठाना है आप जाइए गोबर उठाइए उठा पकड़ में नहीं आएगा आपको यूँ करके पिचक निकल जाएगा है ना तो उस गोबर को उठाने के लिए भी एक टेक्निक चाहिए हमारे बच्चों को हम शिकायत सीख गए देखिए कैसे उठाते हो ठीक तो कोई भी काम करने के लिए टेक्निक चाहिए चाहिए तकनीक अनिवार्यता तकनीक के खिलाफ पढ़ने से कुछ नहीं है तकनीक के बिना तो हम ही नहीं पाते हैं ये मुंह को कैसे तकनीक बनाते हैं हम हवा बनाते हैं इसमें कहाँ से होट को दबाते हैं कहाँ से हवा को गला में धक्का मारते हैं जीप को कैसे मोड़ते हैं तकनीक के नहीं तो क्या है? है ना पानी पीते हैं बच्चा पानी पी पाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको सिखाते हैं क्या सिखाते हैं तकनीकी तो सीखता है पानी पीने का तकनीक क्या है ठीक गाँव का आदमी आता है उसमें से कैसे पीता है बच्चा पकड़ नहीं पी पाता है तो इसका मतलब ये निकला कि मानव का कोई भी काम तीन चीजों के बिना नहीं चलता ज्ञान विवेक और विज्ञान तीनों की जरूरत है कितनी की जरूरत है ज्ञान विवेक विज्ञान बिना मानव जाति जी नहीं पाएगी अब इतना ही कि ज्ञान के अभाव में विवेक जागृत नहीं होता है तो विज्ञान का सदुपयोग नहीं होता है लिख लो ज्ञान में जागृति के अभाव से ज्ञान में अगर जागृति नहीं हुआ ज्ञान के अभाव में विवेक जागृत नहीं होता है तो विज्ञान का दुरुपयोग होता है ज्ञान के अभाव में विवेक जागृति नहीं होता है अभी इन तीनों शब्दों को आगे कोई समय पे हम समझेंगे ज्ञान के अभाव में विवेक जागृति नहीं है और विवेक जागृति के अभाव में विज्ञान का दुरुपयोग ही होता है आज देखिए हमारे देश में एक शहर आ गया है जिसमें गाड़ियों की संख्या उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या से आगे निकल गई पूना इट इज अ फर्स्ट सिटी इन इंडिया जहाँ पे रेसिडेंट पॉपुलेशन से व्हीकल की पॉपुलेशन बढ़ गई अब नाउ व्हीकल इज टेकिंग ओवर द सटी उसके बाद में आदमी को लग रहा है कि बहुत काम है अभी और कुछ कही है और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए क्या चाहिए ज्ञान की जो प्यास है ज्ञान का मतलब समझ समझने का मतलब इतना ही कि मैं जी क्यों रहा हूँ और जीना इस प्रश्न का उत्तर नहीं है इस प्रश्न के उत्तर के अभाव में हम साधनों के साथ ही सिर्फ सुखी होने के बाद सोचते हैं तो साधनों का अंबार लगता जाता है हम सुखी होते नहीं है हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि साधन में सुख नहीं है समझने से सुख है हम साधनों को बदलते रहते हैं इकट्ठा करते रहते हैं इतने छोटे से भ्रम के कारण पूरी धरती में गड्ढा मड्ढा हो गया है रिसोर्सेस खत्म हो गए अब अब हवा नहीं है पानी नहीं क्या करो कर लो कितना ज्ञान बघारना बघारो हवाई खत्म कर दिया पानी खत्म कर दिया अब ले आओ वैदिक साइंस ले आओ है ना आई आई का साइंस ले आओ कौन सा लाओगे आदमी सभी चौपट कर दिया अभी <coughs> तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जब तक मानव में समाधान की रोशनी खड़ी नहीं होती है मैं जी क्यों रहा हूँ इसका उत्तर नहीं मिलता है तो सुखी नहीं होता है इधर जब सुख देखने जाता है नाम कितना नाम में सुखी होता भाई लिखो कितना बड़ा नाम लिख दूँ आपका आप सुखी हो जाओगे क्या रूप से सुखी होते हैं कितने बल से कितना पैसे से कितने मनोरंजन से किस में सुखी होते हो और अगर इसमें सुखी नहीं होते तो सुखी होने के लिए और कर क्या रहे थे तो हम यही सब करके सुखी होना चाह रहे थे जिसमें सुख नहीं है सोचिए मानव में सुख की कामना है और सुखी होने का रास्ता नहीं मिला पूरी धरती खा गया हो अपना घर तो छोड़ो पूरी धरती में छेद करके खा गए अपन फिर भी अपना पेट नहीं भरा करेंगे ना मंगल दंगल सब करेंगे भाई क्या करेगा आदमी आदमी देखिए सुखी होना चाहता है बरसों बरस से रास्ता नहीं मिल रहा है तो आदमी क्या करेगा हम उसको गलती मान के उसको दोषी करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए करेगा क्या वो रास्ते पे बात करना चाहते हैं तो सुखी होने का निश्चित प्रक्रिया चाहिए यदि आज हमको मिल जाता है तो आज हम चल सकते हैं यह गड्ढा खोदना हम बंद कर सकते हैं धरती के पेट में आदमी के छेद पेट में है ना संबंध के पेट में सब में छेद कर रहे हैं हम ये सब से हम बच सकते हैं उसी के लिए कार्यक्रम है और ऐसा बचा जा सकता है आराम से जिया जा सकता है तो धरती को आज भी बचाया जा बचाया जा सकता है ऐसी संभावना है प्रोवाइडेड हम लोग अपना कार्यक्रम थोड़ा तीज तेज़ गति से बढ़ाएं तो ठीक है भाई तो एजुकेशन काय के लिए कोई स्किल के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए आपके बच्चे घर में बच्चा होता है आप कोई उसको कंप्यूटर चलाने का एजुकेशन देते हो मोबाइल होता है पहले आप वो वो सिखाता आपसे लो बाबा ये करो ऐसे हमारे यहाँ के बच्चे अभी आप मिलेंगे उनसे मिलिए और सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं गोबर भी उठाते हैं सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं इसके लिए कोई बड़ा काम हो गया ऐसा नहीं है कि हमने दोनों बड़े बड़े काम पकड़ लिए नाम गिराने के लिए ऐसा नहीं है छोटी सी बात है अभी पूरा विद्यालय हमारे बच्चे बना रहे हैं ये पहली बार कहीं धरती पर होगा कि स्कूल का डिज़ाइन डन बाय द स्टूडेंट ओनली एंड ये स्टूडेंट जो हैं कोई कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज में नहीं गए और वो आर्किटेक्ट आता तो वो देखता है सोचता कि एक बार आई थी एक दीदी बोले यार बजब काम करते हैं तो चाहे लेवलिंग हो चाहे उसकी है ना आपकी सर्वे हो चाहे जो भी हो अभी वो टंकी बनाया के वहाँ देखिए रेन वोटर के पीछे बनी है ना एक जहाँ खाना खाते हैं आप उसका पूरा लेवल कैसे निकालना क्या करना क्लेआउटिंग करना, करना वो सारा बच्चे किए हैं यहाँ के ये इसका इसका डिजाइन भी बच्चे ही किए वे हालांकि गार्डेंस थोड़ा बहुत मेरा है रहा उसमें लेकिन वो कर लेते हैं क्योंकि हमको जितना आता है उतना हम सिखा ही पाते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो स्किल आवश्यकता से जो भाई ने पूछा कि आवश्यकता पहले आई तो मानव शरीर लेते से ही आवश्यकता की बात शुरू हो जाती है शरीर नहीं है तब तक कोई आवश्यकता नहीं है शरीर आएगा आवश्यकता आएगी संबंध बनेंगे आवश्यकता आएगी आवश्यकता है तो तकनीक चाहिए चाहिए और तकनीक पे हम काम करेंगे करेंगे ये बात हमको समझ में आ जाए ठीक है ना ये बात अब आ गया रोग और स्वास्थ्य आहार ही औषधि है ठीक ज्यादा खाते तो बीमार हो जाते हैं कम खाते तो बीमार हो जाते हैं संतुलित खाते स्वस्थ बने रहते हैं पहला मुद्दा ही है इसमें चूक जाती है तो फिर कोई विशेष तरह की दवाई खाते हैं दूसरा मुद्दा ये उसमें चुक जाती है तो पेट कटवाते हैं तीसरा मुद्दा ये चौथा मुद्दा उसके बाद भी कुछ नहीं होता था ठीक है छोटा छाड़ देते नया शरीर लेते इतनी बात इतनी बात है ठीक है भाई बताइए शिविर के दौरान जो पूरा ये समझ रहे हैं वो सब चीजें तो सही है लेकिन अल्टीमेटली वापस जब जाएंगे ज्वाइन करेंगे अपनी अपनी चीज़ों को तो फिर वही चीज़ें स्टार्ट होंगी तो या तो शोषण करेंगे या शोषित होंगे तो अल्टीमेटली बैक टू दवलियन हो जाएगा वही बैक टू दवेलियन होने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया कैसे मतलब बचेंगे कैसे वहाँ पे हाँ चार स्टेजे हैं मैं इसमें पहले लिख देता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा जादू तो होने वाला नहीं है ना सात दिन में कोई जादू होने वाला है मेरे को नहीं आता है ना कोई होता हो तो पता नहीं तो प्रक्रिया क्या होगी इसको ठीक से समझ लेते हैं जो मेरे साथ घटेगा वही आपके साथ घटेगा क्योंकि नियम तो एक ही है प्रक्रिया है पहले होगी इंफॉर्मेशन इसको हम लोग कहते हैं सूचना ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेज होती है सेकेंड स्टेज होती है इंफॉर्मेशन के बाद इसको समझना कहते हैं अंडरस्टैंडिंग या बोल लो समझना ठीक है दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड व्हाट इज द थर्ड पार्ट इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो समझ बनी है उसका होता है अभ्यास और फोर्थ पार्ट होता है उस अभ्यास का जो परिणाम आता है उससे आती योग्यता दिस इज द फोर स्टेजेस पहला भाग है इंफॉर्मेशन एजुकेशन क्या करता है आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इफ सपोज द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट देन डू यू थिंक दैट द अंडरस्टैंडिंग विल बी कंप्लीट तो सो फार जो भी एजुकेशन है उसमें आप देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट ही नहीं है जीना क्यों है जीना कैसे है मानव क्या है मानव की सुख क्या है ये न्याय क्या है ये व्यवहार क्या है ये संस्कृति क्या है मानव पैदा क्यों हुआ मानव मरता क्यों है आता कहाँ से जाता कहाँ से तमाम तरह के हजारों प्रश्न हैं जो मानव से जुड़े हुए हैं इसके बारे में एजुकेशन चुप क्या है चुप चाप. है ना कोई पूछ ले बच्चा तो बोलते सिलेबस के बाहर के बात मत करो मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स मेरे लिए कि मैं फिजिक्स के लिए हूं तब क्या हुआ कि अगर इंफॉर्मेशन ही अधूरी है तो आप मान लेते हो कि मैंने तो बहुत पूरी रटली समझ ली तो मेरी की समझ पूरी हो गई वहीं से गड़बड़ शुरू हो गया अगर ये मानते हैं कि अभी नागराज जी ने जो कोई रिसर्च किया इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ गई है ऐसा मेरा मानना है आप मत मानना आपको भी देखना है कि आपके सारे प्रश्न के उत्तर हो रहे कि नहीं हो रहे कोई भी प्रश्न हो उसका सबका उत्तर है When you you will take certain time to to get the information completed जितनी information मेरे पास है do you think सात दिन में यह आप तक पहुंचेगी इसका मतलब आपको हो सकता है कि थोड़ा और समय इसमें आगे लगाना पड़ेगा तो पहला round होगा जिसको बोलते हैं information round परिचय शिविर क्या बोलते हैं उसको है ना introductory workshop तो हम लोग पूरे देश भर में काम चलाते हैं जिसमें कुछ वर्कशॉप होते हैं जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हो और क्या हो रहा है इसमें कितना अंतर है और जो जो नहीं चाहते हो वो है ना वही सब हो रहा है जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है और इन इन कारणों से इन इन, इन प्रमाणों से देखिए ये अंतर है ये मेजर जो फ्लॉ है ये मोटा मोटा अपने को पकड़ में आता है और साथ साथ में छोटी छोटी छोटी छोटी, -छोटी कोई इन्फॉर्मेशन हमको आने लगती है कुछ आती है कन्फ्यूजन ढेर सारे खड़े हो जाते हैं कई सारे लोग तो बोलते हैं कि यही आके कंफ्यूज हो गए पहले तो सब सही चल रहा था हाँ अब वो लग रहे हैं कि सुख भी नहीं है कंफ्यूजन खड़ा कर दिया आपने तो मैं उनसे ये कहता हूं कंफ्यूज था पहले थे भलाओ हमारा कि हमारे साथ बैठ के आपको अपना कंफ्यूजन उदय हो गया कंफ्यूज ही आए थे मान के चल रहे थे तो पहला राउंड ये है अब कोई बोले पहले राउंड में योग्यता आ जानी चाहिए ये तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना है तो इसके लिए पहले ये काम करेंगे उसके बाद ये करेंगे समझना होगा इस इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने में ठीक से प्लेस करना होगा जैसे मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन दिया कि प्रकृति में नौकरी व्यापार नहीं है अब आपके लिए प्रश्न होगा नौकरी व्यापार नहीं फिर मैं करूँ क्या नाउ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ आई कैन लीव विदाउट एनी जॉब एंड बिजनेस जब तक जॉब और बिजनेस रहेगा तब तक संकट ही रहेगा ये एक इन्फॉर्मेशन है और आपने देखना शुरू किया तो आपको दिखने लगे कि हाँ है, है तो ऐसे ही जितने जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हो सभी दुखी हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके पास उत्तर आ गया कि मैं आप क्या कर लूँ अभी आप इसमें प्रश्न के साथ चलोगे थोड़े दिन ठीक और यदि आपको भरोसा बन गया कि सच में लोग दुखी हैं तब आप वापिस पूछोगे भैया बताओ करूँ क्या ठीक है ना तो धीरे धीरे धीरे हमारे को समझ में आएगा कि प्रकृति में क्या नियम है उस नियम का अध्ययन हम लोग करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर अध्ययन तो यहां पर परिचय शिविर के बाद विकल्प शिविर होते हैं विकल्प शिविर के बाद अध्ययन शिविर होते हैं और उस अध्ययन से गुजरने के बाद ये वाला भाग कंप्लीट होता है समझने वाला ठीक भैया मैं तो चाहू एक दिन में हो जाए आप बताओ कितने दिन में करूं <laughs> बात छोटी सी है लेकिन वो इतने इतने कनेक्शन के साथ है इधर के बात करते उधर का बूथ खड़ा जाता है उधर के बात करते इधर खड़ा हो जाता है ना तो इसलिए होगा होने को एक दिन में हो जाएगा नहीं होने में एक साल में भी नहीं होगा और होने को एक जिंदगी में भी होना हो इसकी भी गारंटी है तो आपके ऊपर है कि आप कितनी तेजी से उसको उस दिशा को पकड़ते हैं सरल सी बात है कोई बड़ी बात नहीं करें प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जीना सरल है प्रकृति को छोड़कर प्रकृति में रहना नियम को समझे बिना प्रकृति में जीना ज़्यादा कठिन है, है न हम चाहते कुछ रहते हैं करते कुछ रहते हैं होता कुछ हो रही है यही कठिनता है और कठिनता और क्या होती है हेलो हेलो फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस अभ्यास कोई हेलो बोला अच्छा माइक टेस्टिंग अब आया अभ्यास एक तरह के से अभ्यास आपने किया है सोचने का अभ्यास बोलने का अभ्यास कार्य करने का अभ्यास लोगों का मूल्यांकन करने का अभ्यास दुनिया को देखने का अभ्यास एक तरह का बना रखा हुआ है अब उसको साथ आपको चलना पड़ता है नए अभ्यास के साथ ऐसे नहीं ऐसे सोचो अभी देखिए कितना बुरा हाल है हमारा हमारे पास पूरी धरती पर गाइडेड मिसाइल्स हैं क्या हैं और अनगाइडेड ह्यूमन बींग है सेल्फ कंट्रोल मिसाइल अनकंट्रोल्ड ह्यूमन बींग बोलिए क्योंकि शिक्षा से ही गाइडेंस ये था अब शिक्षा में कोई दुश्मन थोड़ी बैठे हैं अपने लेकिन उनके पास ही पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है जब उन्हीं के पास पूरी नहीं है तो आदमी में कोई बना ही नहीं कोई डायरेक्शन डेवलप ही नहीं हो पाया कि जाना किधर करना क्या है कोई प्रश्न का को उत्तर ही नहीं हुए इसीलिए आप देखते हो ये जो जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं इनमें भयानक तनाव अब करूँ तो करूँ क्या नौकरी करने का मन नहीं है क्योंकि देख ले नौकर बहुत सारे सुखी नहीं हैं है ना ये ये बताएंगे अभी ये बैठे हैं कंप्लीट कर रहे हैं ग्रेजुएशन इनके पूरे पूरे कॉलेज में पूरे युवाओं में ये हालत है अभी अभी पूरे दुनिया में एक ट्रेंड चल गया है एजुकेशन ग्रेजुएट होने के बाद एक साल का गे पियर बच्चे खुद करने लगे अब क्या गे पियर और वो सोचना चाहते हैं यार करना क्या है बताया नहीं कॉलेज वाले ने तो कुछ भी <laughs> कॉलेज वाले कुछ नहीं बताया एक आया अपने फिजिक्स चैप्टर पढ़ाया चला गया दूसरा आया केमिस्ट्री पढ़ाया बच्चे अपने जैसे मस्ती मार के जैसे जैसे टाइम पास कर लिए कुछ कुछ पढ़ लिया उसमें तो अभी ये ट्रेंड आ गया है आज आप देखोगे पूरी दुनिया में गे पीयर चल रहा है क्यों चल रहा है इतना पढ़ाई करने के बाद भी ठीक से पकड़ में ना करना क्या है तो बच्चे कंफ्यूज, उनको फिर से चाहिए तो अब उसके बाद अभ्यास की बात जैसे यहाँ पर कुछ परिवार रह रहे हैं अभी वो परिवार यहाँ क्यों आ गए और अभ्यास ही कर रहे हैं ना सबको यहाँ आना, सब आना पड़ेगा ऐसा नहीं कर अभ्यास की बात है अभ्यास के लिए हमको स्थली बनाते हैं जैसे हमको इंजीनियर बनना होता है तो आपने घर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराते हैं अगर हमको इंसान बनना होता है तो इंसान के पाठशाला में जाना पड़ता है ठीक ये मुद्दा नहीं कि यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे नहीं हम तो रहेंगे दिल्ली में कनाट प्लेस में ही एक टांग ऊपर रहेगी एक टांग नीचे रहेगी उसके बाद बताओ मानवीयता क्या है अब खुद ही ने ऐसे टांग फाड़ कर रखी तो क्या करें हम उसमें कौन क्या करेगा है ना इस धरती पर जगह की कोई कमी नहीं है कोई कमी कभी ऐसा हुआ कि आपके पैर के नीचे ज़मीन ही ख गई हो कभी हुआ ऐसा धरती पे जमीन की कोई कमी नहीं है मेरे अनुसार हाँ बोलते ज़मीन चली गई कम पड़ गई जी कुछ भी कमी नहीं है सबको राजवाड़ा चौक राजवाड़ा इंदौर में एक जगह है है ना सबको राजवाड़ा में घर ची हो उसकी दिक्कत हो सकती है जमीन धरती पर ज़मीन की कोई कमी नहीं है आदमी की कोई कमी नहीं हमको तो कोई मिलता ही नहीं है क्यों नहीं मिलता भाई आदमी कमी है एक ढूंढो हजार लाखों करोड़ घूम रहे पूरे देश में ठीक हाँ लेकिन ये बात अलग है कि समझदार आदमी जमीन पे नहीं मिलता है कहा नहीं मिलता समझदार आदमी कहीं हवा में टंगा रहता है जमीन पे नहीं मिलता है। इसकी कमी बहुत ज्यादा है तो यह हमको समझ में आ जाए कि अभी हमको अभ्यास करना पड़ेगा पूरे एजुकेशन में आपको सिखाया नहीं गया कि आपको सोचना कैसे है आपको How first यू ऑर टू थिंक इन विच डायरेक्शन इन वॉट वेज इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं आपके पास है कोई गाइडेंस आपके पास ये गाइडेंस चलना है ऐसे कपड़े ऐसे पहनना खाना ऐसे गाना नमस्ते ऐसे करना इसके बारे में बहुत सारा सिखाया है लेकिन आपको ये नहीं सिखा पाया कि आपको सोचना कैसे चाहिए तो आपका अपने सोचने पर कोई नियंत्रण नहीं है ऐसा मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं कह रहा हूँ ये ठीक है या नहीं कुछ भी बुआ का घर दरवाजा उसमें लगा किसी मामा जी का है ना और वहां से निकले तो कोई और दिख गया वहां से पता लगा भैंस के सिर पे पंखा घूम रहा है नहीं घूम रहा है और उसके पाव में पही लगे हुए कुछ भी सोचते रहते आप जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है पर आप कैसे सोचते देखो तो सारा गड़बड़ कहाँ हो रहा है विचार में हो रहा है गड़बड़ी की मुख्य जगह कहाँ है विचार है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है उसमें उसमें मतलब ऑर्डर नहीं है उसमें हारमनी नहीं है उसी पर आगे हम लोग बात करेंगे तो ये बात समझ में आया तो आप में से अगर कोई एक आदमी भी इस दिशा में चलता है तो वो योग्यता तक पहुंचता है विधि इतनी है मेरी तरफ से हर आदमी यहां तक पहुंच सकता है इसीलिए सबके साथ समान रूप से बात करते हैं आपकी तरफ से जिसको चलना होगा वो चलेगा कोई आग्रह नहीं कोई दबाव नहीं इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद समझना का काम शुरू होता है समझने के बाद अभ्यास का काम शुरू होता है जब इंट्रोडक्शन हो रहा है तब भी आप कुछ कर ही रहे थे जब आप जब आप समझ रहे होते हैं तब भी आप कुछ जो कर रहे हो करते रहते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेकिन जैसे आपको समझ में आता है आपसे आप करते नहीं बनेगा लेकिन वहाँ पर दिक्कत नहीं है बल्कि ये है कि आपको दूसरा रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा खुल जाएगा नया रास्ता खुल जाएगा समझ का वो ब्यूटी है समझने के बाद रास्ता खुल जाता है अभी क्या हुआ समझे नहीं है आकर्षण दिख रहा है रास्ता नहीं दिख रहा है आपकी स्थिति को हम समझ सकते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया है पूरी ए टू जेड नागराज जी का जो किया हुआ वर्क है उसको अभी हम शेयर करिए न धीरे धीरे आगे करेंगे ही एक मानव एक बच्चा कैसे जागृति को पाए कैसे सुखपुर जिए है ना उसका पूरा ए टू जी पूरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट बना के दिए उसको टेस्ट किए हैं तीस वर्ष उन्होंने टेस्ट किया है इसको तीस वर्ष में उनके सामने कोई प्रश्न खड़े हो गए और तीस वर्ष उन्होंने उस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ अपने आप को लगाया साठ साल की उम्र में उनको सारे उत्तर हो गए जैसे जितने उत्तर मेरे को हो गए उतने उनको भी हो गए है ना साठ साल की उम्र में उनके पास उत्तर आ गए देन फर्दर थर्टी ईयर्स वह अपनी जो भी मैथडोलॉजी जो एजुकेशन पेडोलॉजी और मैथोडोलॉजी जो उन्होंने डेवलप किया उसको टेस्ट करने में लगाया ठीक 90 इयर्स में जाकर उनको लगा कि ये बात पूरी फुल एंड प्रूफ हो गई है फुल प्रूफ हो गई है ठीक है उसके बाद उन्होंने कहा कि ये माना जाती है इसको आगे लेके चल सकती है ठीक उसी आधार पर मैंने भी कुछ समय अब लगाया जितना उन्होंने लगाया उससे मैंने कम ही लगाया मेरे को जल्दी समझ में आ गया मेरे साथ और लोगों ने समय लगाया उनको और जल्दी समझ में आ रहा है हमारे साथ बच्चे तक अब जल्दी समझ रहे हैं क्योंकि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से तेज़ गति से काम करती है हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से तेज गति में काम करती है आज हमारे बच्चे जो है 15 पंद्रह 10 साल में समझदारी को पा सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए बड़े लोगों के लिए हो सकता है उनको लगे तो बड़ी विचित्र बात है लेकिन ये सबसे सरल बात है सबसे कठिनतम तरीके से अभी हम जी रहे हैं जैसा आप जी रहे हो वो सर्वाधिक कठिन तरीका है क्या कठिनाई है जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको कोई पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या आएगा कोई अश्योर्ड ही नहीं है है ना मानसिकता में कोई समाधान है ही नहीं तनाव से काम शुरू करते हैं तनाव से ख़त्म करते हैं तनाव कोई बांटते हैं डर से शुरू करते हैं डर में जीते हैं डर कोई फैलाते उसको गाइडेंस बोलते हैं डर को फैलाने को क्या बोलते हैं कहाँ बैठे है हमारे गाइडेंस क्या गाइडेंस है वो तुम्हें काम करो फिजिक्स के या केमिस्ट्री भी ले लो ये गाइडेंस दे रहे हो या डर फैला रहे हो और मैथ्स के साथ बायो भी ले लो अब ये डर है या कोई आप आप उसको एडवाइस कर रहे हो क्या कर रहे हो मैथ्स के साथ बायो ले लो क्या है ये आपका डर आप अपने बच्चों को अगली पीढ़ी को देते जा रहे हो उसी का नाम अभी गाइडेंस है भाई फैलाना बराबर गाइडेंस लालच लालच फैलाना फैलाना फैलाना बराबर बराबर बराबर मोटिवेशन, मोटिवेशन, भय गाइडेंस, हालत अपना ठीक? जी। मैं ये जानना चाह रहा कि आपने बोला कि हम लोग अभी एक भय का जीवन जी रहे हैं, और हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है हम ब्लाइंडली कुछ करते रहते हैं। जी तो मध्यस्थ दर्शन को जो लोग अपनाया जिन्होंने और जो अभ्यास कर रहे हैं इसका उनके पास क्या निश्चिंतता है कि वो सही काम कर रहे हैं और इसका भविष्य में भी ठीक ही रिजल्ट आने वाला है वो क्या क्लैरिटी उनके पास है जो बेसिकली दूसरों के पास नहीं है माइक माइक दे, दे माएक. सबसे पहले जुड़ने वाला चौथा आदमी मैं था वो मैं तो ये सब वेद पुराण कुरान से पीड़ित होके गया था उनके पास तो मेरे पास प्रश्नों का अंबार था शंखा और झगड़े का सब तो साधन एटम लेके गया था जब उनसे मुलाकात होने के बाद मेरे बंधन कुछ ढीले हुए सारे प्रश्नों को उत्तर मिले तो मैं सुसाइड करने वाला था इस ज़माने से इस जमाने के नासमझी से सुसाइड करने वाला था तो यहाँ तक पीड़ित हो गया था वो तो बोला बिना मेरी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है क्या बोला पत्ता भी नहीं हिल सकता तो मैं तो परेशान हो गया जीव क्यों है भाई तो जब पत्ता वो नहीं है उसकी मर्जी की ना कुछ नहीं कर पाऊंगा तब बाबा जी से मिलने के बाद झाड़ हिला दिया उन्होंने पत्ते की क्या बात करते हो तो मेरे झाड़ के सारे पत्ते गिर गए और, और, और मेरे सामने आई और मैंने अपने परिवार को दाव पर लगाया इकलौता पुत्र है हमारे ये और मैंने पचास साल डॉक्टरी की है जो भी अर्जी संचित किया है आज आपके सामने है निश्चिंत के साथ भाई मुक्तता के साथ तीनों पीढ़ी लगी हुई ये इसका प्रमाण है Adding to, uh, जो उन्होंने पूछा मेरा सवाल है हाँ। कि व्यक्ति पूरी uh, पूर्वक जीए और पूरी योग्यता हासिल कर ले उसके बाद ऐसा क्या सकते हैं कि कभी तनाव नहीं होगा बिल्कुल तनाव नहीं होगा तनाव का स्रोत क्या है ये प्रश्न होना चाहिए मतलब फिर तनाव का स्रोत स्तो, बनेगा ही नहीं जिम्मेदारी बराबर तनाव योग्यता विहीन जिम्मेदारी बराबर हेलो योग्यता सही जिम्मेदारी बराबर सुख विश्वास हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सभी लोगों का अनुभव है कि एक घर में अगर चार भाई हैं तो उनकी चारों की योग्यता बराबर नहीं होती मतलब कहीं पढ़ाई के मामले में नहीं होती और कहीं बुद्धि के हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ। नहीं ये इस बात से मैं कन्विंस हूँ इस बात से मैं कन्विंस हो गया लेकिन अभी यहाँ पचास लोग रह रहे हैं आपकी योग्यता है कि आप इस शिविर का संचालन कर रहे हैं वो योग्यता ही है उसको किसी और तरह से नहीं समझ सकते एक व्यक्ति में योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो जो भी हमारे मेहमान आए हैं उनको बाहर चाय पानी ठीक से दे दे और रास्ता ठीक से बता दे कि इधर से इधर जाइए तो यहाँ पे समानता कैसे जीवन में आएगी कि सबकी विशिष्ट योग्यता है किसी की कम किसी की ज्यादा वो तो अगर है वो तो बहुत कमी दूर होगी नथिंग इज यू इन ह्यूमन बीइंग ह्यूमन ओनली थिंग इज बिल्ट इन जो है वो है सुखपूर्वक जीने की चाहत ठीक है एंड द रेस्ट इज एक्वायर्ड ऑलवेज ठीक है समझ में आया हाँ हाँ मानव में ये सब अर्जित गुण है बाकी जो गुण? उसका नाम है संस्कार अर्जित गुणों का नाम होता है संस्कार बिल्टिन क्या है न्यायपूर्वक जीने की सुखपूर्वक जीने की व्यवस्थापूर्वक जीने की समृद्धि पूर्वक जीने की संबंध पूर्वक जीने की चाहत बिल्टिन है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इस बिल्डिंग के इसके ऊपर सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ठीक है द रेस्ट थिंगज रिक्वायर्ड ठीक तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है इसको इसी भ्रम को तोड़ के जाइएगा कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से किसी में ये समाधान को व्यक्त करने की योग्यता है या नहीं है आपको लिए ऐसा अवसर को बनाया गया है मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ नए परिवार भी हैं कुछ एकदम पुराने भी हैं आप देखिए है, उनमें सब में योग्यता आ रही है या नहीं आ रही आपके साथ गोष्ठियाँ हो रही है उसमें बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं उसमें बच्चे भी बैठ रहे हैं हमारे विज्ञान ग्रुप के बच्चे विज्ञान मतलब पंद्रह साल से ऊपर के बच्चे हमारे चार ग्रुप के बच्चे हमारे कोई क्लास नहीं no classroom, no books. पूरा पूरा ए, है नो क्लासरूम नो बुक्स पूरा एग्जिस्टेंस पूरा प्रकृति कंटेंट है एजुकेशन का खाली टीचर होना चाहिए टीचर का मतलब ये जो ऐसा जीता हो बच्चे का मतलब जो ऐसा जीना चाहता है बच्चा तो ऐसे चाहता ही है टीचर में से जीने की योग्यता है कंटेंट अवेयरनेंस में फैला है उसको ठीक से देखना और दिखाना ये टीचर का काम है अगर ये ठीक से नहीं होता है तो बच्चे सब उद्डी होते जाते हैं तो उनको साथ बात करके आप देखिए समझिए कि उनकी योग्यता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही और उनसे पूछिए कितने दिन से आप समझ रहे हैं योग्यता का मतलब ये हुआ दीदी कि जिन संबंध में जो अपेक्षा है जो कर्तव्य दायित्व को निभाने निभाने की आवश्यकता है उन कर्तव्य और दायित्व को निभाने की है ना क्षमता से सम्पन्न हो जाना योग्यता है जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ मैंने कोई ज़िम्मेदारी लिया है है ना तो यहाँ से कुछ अपेक्षा है आप लोगों की तरफ से मेरे से कुछ अपेक्षा है है या नहीं है कि भैया कोई काम की बात करियो टाइम खोटी मत करियो ऐसी अपेक्षा है कि नहीं है तो मेरे में वो योग्यता होना कि मैं सच में जो काम की बात है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में टेस्ट किया है प्रयोग किया है वही आपके साथ शेयर करूँ ये योग्यता का मुद्दा है यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को कोई तनाव नहीं है और आप भी सुखी रहते हैं और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को भी पसीना आने लगेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आप भागने लगोगे तो मेरे को पसीने छूटने लगेंगे है ना तनाव आ जाएगा फिर हम सत्रह बातें करने लगेंगे पता नहीं कहां-कहां से लोग चले आते हैं क्या मालूम क्या क्या सोच के पढ़ के आगे ऐसा कुछ नहीं है है ना तो हमारे में योग्यता होगी तो तनाव विहीन कार्यक्रम चलेगा योग्यता नहीं होगी तो तनाव आ जाएगा ठीक है ये बात अब इनका जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं अपनी जिम्मेदारी से दे सकता हूँ बाकी सब अपने अपनी जिम्मेदारी से देंगे ठीक है ना इस प्रक्रिया से गुजरने पर हमारे में योग्यता आती है यह हमने टेस्ट कर लिया इसी आधार पर आपसे कह रहे हैं आपको आपको वेरीफाई करना है देन तो यू टू फॉलो दिस प्रक्रिया उससे आपको गुजरना होगा उसके बाद आप कह सकते हो ये तो एक नागराज जी हैं उनके बाद हम भी ये बात करें तो नागरा जी से भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले मेरे कहने से भी संतुष्ट नहीं होने वाले और मेरे जैसे दस कह देंगे तो भी संतुष्ट नहीं होने वाले क्योंकि सुख आपको चाहिए मेरे सुखी हो जाने पर से आपका काम चलेगा ऐसा नहीं है मेरे सुखी हो जाने से खाली आपके सुखी होने की संभावना के अवसर बढ़ जाएंगे ठीक है ना ये बात तो आपको खुद को ही इसको अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा क्या वेरीफाई करना है पहले इस इंफॉर्मेशन को ठीक से बिठाया जाए ठीक उसके बाद इस पे मनन किया जाए कि कैसे हम इसको जी सकते हैं फिर कोई जीता हुआ मिल जाए उसके साथ अभ्यास करके देखते हैं उसके बाद देखते हैं कॉम्फिडेंस आता है कि नहीं आता ये बहुत सरल बात है भाई कुछ बड़ा काम नहीं है अभी हम प्रकृति के नियम धारा के विरुद्ध काम करते हैं तब भी जिंदा हैं प्रकृति के साथ जीएंगे ज़्यादा सरल है मैं हमेशा ही कहता हूं कि जैसे आप जी रहे हो ये सबसे कठिनतम जिंदगी है आपको पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला आपके साथ है ना इतना भय इतना आज के भाव में हम जी रहे हैं तो ये, सच्चाई के साथ जीना सरल है ये जो हमारा मिथ बना हुआ है बहुत सारे लोगों का बना हुआ है कि सच्चाई के साथ जिएंगे तो अपना घर बार उड़ज जाएगा लोग लूट खाएंगे और हम तो ऐसे फकरड़ जैसे हो जाएंगे दाड़ियाँ बढ़ जाएंगे झोला लटका घूमते रहेंगे फटी चप्पल रहेगी ऐसा कुछ नहीं है ये बेवकूफ़ी जैसे जीने की बात नहीं कर रहे हैं सच्चाई के साथ जियेंगे सुखपूर्वक जियेंगे संबंध पूर्वक जियेंगे आज हम लोग यहाँ पर अभी जितने जीते हैं एक लोग हैं यहाँ पर संबंध पूर्वक जीते हैं ठीक और भी तमाम लोग हैं देश भर में संबंध पूर्वक जीते हैं संबंध आपके भी होंगे अभी वो कैसे हैं उनको कल देखेंगे वो हो सकता है इसी के लिए हो या नहीं हो तो उसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि जागृति पूर्वक जीना सरल है सच्चाई के साथ जीना सरल है आज लग सकता है कि कठिन है क्योंकि इसका माहौल नहीं दिखता है अपने को लेकिन आप चलेंगे तभी जब यदि आप अपनी चाहत की खिड़की को खोल के देख लेंगे तो तो बच्चे के लिए भी यही बात बनती है बड़ों के लिए भी बात बनती है, बुजुर्ग के लिए बात बनती है आज पैदा होने वाले के लिए बनती है और कल मरने वाले के लिए भी यही बात बनती है हाँ भाई मैं एक जी जानना चाहता हूँ कि आज जैसे आप लोग जो प्रयास कर रहे निस्संदेह प्रशंसनीय और थोड़ी बहुत हमको एक झलक और उमंग भी जागृत हो रही है जी। कि इसके बारे में पहले थोड़ी सी जो आपने आखिरी लाइन बोली उसके बाद ही मेरा मन बोलने का मन हुआ कि कहीं ना कहीं इस राह पे चलने में एक डिफिकल्टी दिखती थी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कुछ अनिष्ट होगा या नुकसान होगा परंतु आज आपने जो कॉन्फिडेंस दिया उससे लगता है कि वाकई कुछ बेनिफिट होगा पर अब एक बात और समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रयास तो सालों से लोगों ने किए जैसे हम विवेकानंद जी को देखते हैं कृष्णमूर्ति जी को देखते हैं या अभी हम रिसेंट में देखें तो श्री श्री रविशंकर हैं बाबा रामदेव हैं तो मुझे लगता है कि प्रक्रिया अलग हो सकती है पर मंजिल सबकी एक ही है कि वो मानव जीवन को कुछ एक संतुलन देना चाहते हैं तो आपका आपकी जो प्रणाली है इसको जितना तेजी से फैलाएंगे शायद उतना तेजी से या उतना सार्थकता इसकी सिद्ध होगी मुझे जो लगता है मैं आपके बात से सहमत तो मैं जितना तेजी से काम कर रहा हूँ आप जुड़ेंगे और तेज हमारी बढ़ जाएगी बोले जी जी क्या कर तो सर बहुत बहुत बताइए मेरा प्रश्न नहीं है मेरा एक फीडबैक है है अभी से आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हो उन्होंने जो सवाल पूछा उससे एक सवाल आया था दिमाग में कि आ, ये जो सब चीज़ें सब समझे हुए हैं बच्चे यहाँ पर भी मान लिया अपन ने और अभी तो हमारे सामने सब काम कर ही रहे पर हमको जो चीज़ नहीं पता उस हिसाब से एक चीज़ ये है कि जो पहले हमने सोसाइटी में देखा है सबसे बड़ा जो उसका डिस्टर्बेंस का कारण बना कि वर्ण जो बनाए गए थे वो काम करने के लिए बनाए गए थे ये वर्ण वो वर्ण वो वर्ण पर उसमें जब मिनियल वर्ड वर्ण, वर्ण रह गया वो उससे भेदभाव बढ़ता चला गया तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा काम है चाहे वो सफाई का हो चाहे वो ऐसा कोई काम है जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता है और वो चारों लोग हैं और चारों है चार काम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई नहीं करना चाहता उस काम को तो फिर क्या होता है उस काम का देखिए अगर आप ये प्रश्न यहाँ की व्यवस्था को लेकर है तो यहाँ बहुत ठीक से आप समझिए रुकिए देखिए समझिए यहां पर कोई किसी को कोई काम बताता नहीं है छूटता भी नहीं है हमको आदमी भी भरोसा है आपको आदमी भी भरोसा नहीं है हमारे यहाँ का आदमी इतना काम करता है उतना आप सोच भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकते और वो थकता भी नहीं है खुश ही रहता है देखा कहीं देखा तो भैया आदमी को समझेंगे भय खत्म हो जाएगा आदमी हम जब खुद निर्भय होंगे तो किसी मानव से बात कर पाएंगे उसमें भी मानव पैदा हो जाएगा हाँ पैसे के दबाव में पैसे से जो मूल्यांकन है उससे काम करने की क्षमता हमारी घटती है बढ़ती नहीं है इतना फॉल्स मोटिवेशन हमने क्रिएट किया है सोसाइटी में मानव में हमेशा प्रेरणा उपयोगिता से कैसे है उपयोगिता का आंकलन जब पैसे से करते थे उपयोगिताएँ खत्म हो जाती है पैसा पैसा, पैसा बचा रह जाता है उससे उत्साह खत्म हो जाता है ठीक हमारे यहां जो रहने वाले हैं कोई कोई है ना रसोईया खानदान से लोग आए हुए नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने दो लोगों का खाना बनाते थे आज वो दो लोगों की सब्जी बना रहे हैं आदमी अपन है यहाँ पर कोई कूक नहीं लगा हुआ है पता है आपको इस समय चार आदमी अपन हाँ तो एक आदमी में कितना ताकत है यदि उसका समाधान हो जाए उसको समाधान हो जाएगा मतलब उसको अपनी ज़िंदगी की उपयोगिता मालूम पड़ जाए उपयोगिता मालूम पड़ जाएगा मतलब जीना क्यों जीना कैसे इसका सही तरीका पता लग जाए बिना किसी भाई के बिना किसी लालच के जब आदमी जीता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है हाँ अभी हम सम्मान पर बात करेंगे ना थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे इसको कल बात करेंगे सम्मान क्या चीज़ है जब मेरे को अपना सम्मान पता चल गया उसके बाद हम चल पड़ते हैं उसके बाद कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं है अभी सम्मान ही हमको स्पष्ट नहीं है तो नाम से पद से रूप से बल से धन से पैसे से सम्मान को जोड़ कर रखा है वही फंस गए हैं भैया मेरा एक सवाल है हाँ जी दो छोटे से सवाल है हाथ ऊपर ही से करें कोई पता चले हाँ जी भैया जो शहर मतलब अपने दुनिया में जाके वापस जो काम करते हैं शर्म मेहनत अभ्यास जो भी करते हैं और जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं उन दोनों कामों में फर्क क्या है क्योंकि मुझे लगता है कि काम तो काम होता है काम कैसा भी हो करना ही होता है और हमें उसकी जरूरत होती है और दूसरी बात सुख पाने के लिए जो है क्या काम करना बहुत जरूरी है चाहे यहाँ पे या अपने वापस अपनी दु, अपनी दुनिया में बताया ना कार्य करने से कोई सुख नहीं है नहीं करने से भी कोई सुख नहीं है सुख अलग चीज़ है वही बार बार कह रहे हैं सुबह से एक टॉपिक को आगे बढ़ाया इसी बात पे कि थोड़ा और समझ में आए वो एक मेंटल मानसिक समाधान की स्थिति है जिसमें हर प्रश्न के उत्तर होते हैं उसको सुख कहते हैं काम करने से नहीं होता है एक आदमी सुखी होता है तो फिर वो क्या काम करता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं एक आदमी दुखी होता है तो क्या काम करता है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं जो दुखी आदमी होता है वो भाई और प्रबंधन से काम करता है तो यहाँ पे जो भी हो रहा है जो लोग जितना भी जो भी कर रहे हैं काम हाँ वो कार्य नहीं कर रहे ना वो मजे कर रहे अभी यहाँ कोई दीदी बैठी है हमारे यहाँ हमारे यहाँ की कोई दीदी कोई बैठे होंगे ये ये बबीता दीदी बैठी हैं, ये सबसे रिसेंट दीदी है हमारे यहाँ की वैसे है ना मतलब यहाँ आई सबसे आखिरी में इनसे पूछो मैं चला जाता हूँ तो बाहर आकेले पूछ लो ये जो कोई काम करती है मन में आता है खुशहाली होती तो करती है या कोई पीछे इनके सुपरवाइजर लगा रहता है इसलिए करती है कभी इन्होंने चार आदमी से ज्यादा खाना नहीं बनाया होगा कल इन्होंने पनीर की सब्जी आपने बनाई थी काय की बनाई थी आपने बैंगन की बनाई थी कितने लोग चार सौ लोगों के लिए बनाई थी भैया किसी भी काम में चाहे खेती हो या खाना बनाने का काम हो उसमें देरी सेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी विच इजेज रिक्वायर्ड तो एक अंदर से एहसास तो आते ही है कि हाँ मुझे हिम्मत चाहिए उसको करने के लिए वही हिम्मत यहीं से आती है समझ से आती है करना क्यों यही हिम्मत है जैसे मुझे आपसे बात करनी हो और आप जैसे कई लोगों से बात करनी हो हिम्मत का काम है कि नहीं <coughs> यह हिम्मत कहां से आएगी मुझे क्यों बात करनी है और क्या बात करनी है और कैसे बात करनी का उत्तर होगा तो आ जाएगी मैं तो इस दुनिया में कहीं भी चला जाता हूं और किसी के साथ भी बात कर लेता हूं क्योंकि मेरे को आदमी समझ में आ गया है तो हर आदमी से बात हो जाती है ये कॉम्पिडेंस ही है आपकी बात से सहमत हो कॉम्पिडेंस हवा में आएगा जादू से आएगा या अभ्यास से आएगा अगर राइट right इंफॉर्मेशन के साथ राइट right अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर अभ्यास करेंगे तो कॉम्पिडेंस आएगा आप थके हारे गहरी सांस इसलिए लेते हो भाई आपको लगता है कि पैसे में ही सुख है है ना और पैसा मिल जाता है सुख मिलता नहीं है तो और अधिक पैसे में सुख है और अधिक के लिए काम करते हैं और अधिक पैसा आता है सुख मिलता है, नहीं लगता और अधिक के लिए इतनी ठंडी हवा निकल रही मुंह से निकल रही कि निकल रही तो यही समझ में आता है समझने से सुख है भाई क्या समझना है आप पैदा क्यों वे वॉट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ वाई आर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ वॉट आर ह्यूमन बीइंगज वाई दिस रिलेशनशिप आर ये क्या है सब चीज़ें ये सब हमको समझना है ये समझने से सुखी होते हैं संबंध पूर्वक जीते फिर सुखी होते हैं ये साइकिल है इन सब को समझते हैं तो सुखी होते हैं और इनमें जीते हैं तो सुखपूर्वक जीते हैं इस प्रकार से एक चक्रीय साइकिल है इस उसी को समझा जा सकता है उसी को हम लोग बात कर रहे हैं हाँ जी हाँ हाँ, धरती गोल है इसका जवाब सबके बदलने वाले हैं या एक ही रहने वाले हैं सिंपल क्यों आपको सिंपल क्यों लगता है उसका फिक्स आंसर क्यों लगता है क्योंकि उस आंसर के साथ प्रूफ भी है जिस भी आंसर के साथ प्रूफ आ जाता है वो सिंपल हो जाता है जब तक मानव से जुड़े मुद्दों के आंसर के साथ प्रूफ हम नहीं देख लेते हैं तब तक वो कठिन लगता है और सही में एक गलती में अनेक और सही निरंतर होता है बदलता नहीं है अगर कोई चीज बदलती है वो गलत होती तो ही बदलती है गलत का मतलब अधूरी होती है तो अधूरी होगी बदलेगी जैसे कई लोग बोल रहे हैं हिंदू संस्कृति खत्म हो रही है इसको बचाओ अगर वो पूरी नहीं होगी तो बचेगी ही नहीं मुस्लिम संस्कृति ख़त्म हो रही है उसको बचाओ यदि वो पूरी नहीं है बचेगी ही नहीं संस्कृत भाषा खत्म हो रही है उसको बचाओ हिंदी ख़त्म हो रही है उसको बचाओ अंग्रेजी ख़त्म हो रही है इसको भी बचाओ के बात चल रही है आजकल वो बचने वाली नहीं है यदि कोई भी चीज़ अधूरी रहेगी किसी भी कारण से चाहे वो नाइनटी पूरी रहे एक छोटी सी जगह में भी कोई कमी रह जाएगी मानव जाति अगली पीढ़ी उसको स्वीकारने वाली नहीं है वो खत्म होने वा हो जाएगी तो बचाने का काम नहीं है बल्कि ये बात समझ में आएगी यदि कोई चीज़ बचेगी जब पूरी होगी तभी बचेगी तब तक वो बदलती रहती है तो क्या वास्तविकता बदलती रहती है या मानव में उसका समझ बदलती रहती है जब तक मानव उस वास्तविकता के अनुसार समझने योग्य नहीं हो जाता तब तक वो लगता है कि बदल रही है जैसे मैंने कल ही कहा कि बिजली का बल्ब तो चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी थ्योरी तीन बार बदल गई थ्योरी कितनी बार बदल बल बंद वाले हुआ अभी रुको थ्योरी बदल रही है जरा बंद हो जाओ अभी अब अपने को नई थ्योरी से बत चलना है ऐसा नहीं है बच्चे पैदा हो ही रहे हैं